राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है 8 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर रेडियो पत्रिका बाल प्रभा इस श्रृंखला में आइए सुनते हैं कार्यक्रम मृत्यु से संघर्ष यह कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है यह कहानी है एक लड़की प्रगति की प्रगति जो तुम्हारी तरह स्कूल जाती है खेलती है और हां वो बहादुर भी है बहुत बहादुर जानते हो एक बार क्या हुआ लो तुम खुद ही सुन लो कौन है आ, मैं हूं चाचा दरवाजा खोलो प्रगति बेटा अभी आ रही हूं अरे आप सागर चाचा आइए <laughs> कैसे हैं आप है? मैं ठीक हूं तुम कैसी हो प्रकृति <laughs> मैं तो एकदम ठीक हूं <laughs> आइए बैठिए ना हा। आ, क्या अभी-अभी स्कूल से आ रही हो जी बस थोड़ी देर पहले ही अच्छा अच्छा और भैया भौजी नहीं है क्या घर में आ, नहीं चाचा वो लोग किसी काम से बाहर गए हैं हा। आप आराम से बैठे ना कब तक आ जाएंगे हम आ जाएंगे 1-2 घंटे में कुछ काम है क्या आ, नहीं नहीं, नहीं क, काम तो कुछ नहीं अच्छा <laughs> आप इस तरह घबराए हुए क्यों हैं क्या बात है चाचा नहीं नहीं, नहीं कुछ क, कुछ भी तो नहीं अब हां पैदल चलकर आ रहा हूं ना इसलिए अच्छा बेटा प्यास लगी है गला बहुत सूख रहा है एक गिलास pani to leya beta ah, ha ha kyu nahi abhi laati hu ha ve banvari hey, ha andar a ja sab andar theek tha pohe na sab theek hai thikha, jaldi se andar aa gaya aa gaya aa gaya aa gaya ha bol sab ha dekh wo ladki pani lene ke liye gayi hai theek hai main darwaze ke peeche khada ho jata hu theek hai jaise hi aayegi ha main usko daboch to aa rahi ये लीजिए चाचा पानी काट खाती है मैं से भागता हूं मैं से भागता हूं से भागती हूं लगता है ठंडी हो سے تے کام کر تو سامنے رکھا ہوا سوٹ کس کون میں الماری کھولتا ہوں تو کھول دے کر ये छातर ले इसको नीचे रख सारा सामान इसको भरक हर बांधना शुरू कर इसको जल्दी से लेकिन ये लेकिन सेवर कहां है सेवर कहां पे है दूसरे कमरे में देखती है दूसरे कमरे में मैं नहीं चलता पता है ये लोग क्या कर अब मुझे कुछ करना होगा। पूजो से बचाना होगा। क्या करूं? उठो। मेरा भाई। सीप देना इन्हें दूसरे कमरे में जाने से रोकना होगा। क्या करूं? क्या करूं? चलो अब दूसरे कमरे में चलो। बाहर जाकर देखती हूं। अरे ये लड़की तो बड़ी नहीं देखो खड़ी हो गई खड़ी हो गई अरे ठहर जाती कहां है तू तू तुझे छोड़कर अपनी जान मुसीबत में डालनी है क्या अरे क्या कर रहा है अरे खत्म कर दे इसे कहीं शोर सुन के पड़ोसी ना आ जाए हट मुड़ जा मन बारी जितना भी सामान है जल्दी से उठा और भाग जाएं से कहीं कोई देख ना ले पकड़ ही जाएंगे मेरा भाई मेरा भाई ये डाकू दरअसल प्रगति के जानकार लोग ही थे जो लूटपाट करने आए थे और प्रगति को बुरी तरह घायल कर गए लेकिन प्रगति अभी जिंदा थी घायल और लहूलुहान प्रगति को जब पूरा विश्वास हो गया कि वो लोग भाग गए हैं तो वो गिरती पड़ती घर के बाहर तक आई तब पड़ोसियों की नजर प्रगति पर पड़ी अब क्या होगा और शोर मचाओ हुआ प्रगति बेटा सागर सागर चाचा मेरा मेरा छोटा भाई अरे भाई भाभी घर में आ गए हैं लूट लूट कर लगता है प्रगति घर में अकेली है इसके माता-पिता घर में नहीं है अरे उठाओ इसे अरे के भाई को देखो भाई को बदोती थी करो भाई बिल्कुल ठीक है लड़की को बोलो अरे डाकू दो अरे एंबुलेंस को बुलाओ एंबुलेंस सारी एंबुलेंस आ रही है आ रही है कितनी बहादुर लड़की है कितना हौसला करके बाहर तक आ गई उसको जल्दी ले चलो जल्दी जल्दी जल्दी हटो ये जे एंबुलेंस में हां चलो तु चलो घायल होते हुए भी प्रगति ने जिस तरह अपने में उलझाकर डाकुओं को दूसरे कमरे में अपने भाई के पास जाने से रोका वो साहस का एक अनूठा उदाहरण है समय रहते अस्पताल पहुंच जाने के कारण प्रगति की जान बच गई लेकिन अपनी जान की परवाह न करते हुए प्रगति ने जिस तरह लुटेरों का सामना किया वो हमें सदा प्रेरणा देता रहेगा प्रगति के इसी अद्वितीय साहस और वीरता के लिए उसे भारत सरकार की ओर से वीरता के बापू गया धानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया मृत्यु से संघर्ष विषय संयोजन डॉ अमरेंद्र बेहरा कलाकार सुचित्रा गुप्ता, बाबला कोचर, सतीश महाजन और पल्लवी भारती ध्वनिंकन बटीलेंग लिंगदो निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी और विमल छिब्बर तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम